निर्योग क्षेम शिवाजी संबंधी एक कथा इसके बाद विशेषण लगाया निर्योग क्षेम योगक्षेम से युक्त अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति को योग कहते हैं तथा प्राप्त वस्तु के संरक्षण को क्षेम जो योग योगक्षेम की चिंता में लगा है वह निस्त्रुण्य कैसे हो सकता है योग और क्षेम तो त्रिगुणात्मक संसार की बातें हैं उनमें लगा रहने वाला व्यक्ति निस्त्रुण्य होना तो दूर रहे ना निर्द्वंद हो सकता है ना नित्य सत्वस्थ है अतः कहा गया कि योग क्षेम की भी चिंता ना करो जो कुछ स्वतः प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट रहो दूसरे शब्दों में इसी को यद्रिच्छा लाभ संतुष्ट कहते हैं यही कर्मयोग का चरम लक्ष्य है और ज्ञान का भी सब कुछ भगवान पर सौंप दिया जाता है जो शिशु के जन्म लेते ही माता के स्तनों में उसके लिए दूध भर देता है वह क्या मेरा पालन नहीं करेगा ऐसा दृढ़ विश्वास चाहिए तभी मनुष्य योग योगक्षेम के तनाव से मुक्त हो सकता है एक ओर तो अर्जुन अपने को ज्ञानी समझ रहा था और दूसरी ओर कहता था श्रेयो भोक्तुम तुम मपी हलोके मैं इस लोक में भीख मांग जीवन निर्वाह करना अधिक अच्छा मानता हूँ भगवान उसे दिखा देते हैं कि तेरा यह आदर्श ज्ञान का नहीं है जहाँ ज्ञान है वहाँ भिक्षा आदि उपायों की चिंता नहीं रहती इसीलिए श्री भगवान उसे निर्योग क्षेम हो जाने का उपदेश देते हैं यह निर्योग क्षेम कोई निषेधात्मक स्थिति नहीं है वह दृढ़ विश्वास से उपजने वाली मन की एक विधेयात्मक वृत्ति है इसमें ऐसा विश्वास रहता है कि जब एक सामान्य राजा भी किसी को कारावास में डालता है तो उसके भोजन आदि का प्रबंध अवश्य कर देता है तब फिर महाराजाओं के भी महाराज उस परमात्मा ने जब कर्मवश जीव को संसार रूप कारागार में भेजा तो वह उसके भोजन का प्रबंध कैसे न करेगा इस संबंध में एक कथा प्रसिद्ध है शिवाजी किले पर किले बनाते बनवाते जा रहे थे जिससे सैकड़ों लोगों को काम मिला था एक दिन शिवाजी जब कार्य का निरीक्षण कर रहे थे तो उनके मन में अभिमान की एक हल्की सी लहर उठी कि मैं इतने लोगों का पालन कर रहा हूँ इतने में उनके गुरु समर्थ रामदास वहाँ आ पहुँचे उन्होंने शिवाजी की भावना तार ली उन्होंने शिवाजी से सामने की शिला तुड़वाने के लिए कहा देखा गया कि शिला के भीतर थोड़ी सी मिट्टी है वहाँ एक छोटी सी मेढ़ की बैठी हुई है तथा पास ही चुल्लू भर जल भी है समर्थ बोले शिवा बता तो सही इस मेढ़की को यह जल किसने पहुंचाया? शिवाजी गुरु के चरणों पर गिर पड़े और प्रार्थना करने लगे कि ऐसा दुर्भाव उसके मन में कभी पैदा न हो आत्मवान की व्याख्या तात्पर्य यह है कि भगवान ही सबका पोषण करते हैं अतः साधक को योग और क्षेम की चिंता छोड़ देनी चाहिए तब प्रश्न होता है कि साधक फिर क्या लेकर रहे वह त्रिगुणों से अतीत हो जाए निर्द्वंद हो जाए निर्योग क्षेम हो जाए तो रहे किसको लेकर भगवान कहते हैं आत्मा को लेकर आत्मवान अर्जुन तो आत्मवान बन शंका हो सकती है कि क्या हम आत्मवान नहीं हैं प्रत्येक प्राणी ही तो आत्मवाला है तथा फिर आत्मवान बनने का उद्देश्य का क्या अर्थ है तात्पर्य यह है कि हम आत्मवान होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व का अनुभव नहीं करते आत्मा हमें या तो देह के रूप में दिखाई पड़ती है या मन के देह मन से भिन्न आत्मा की प्रतीति हम नहीं कर पाते इस संदर्भ में श्री रामकृष्ण देव का वह डाब कच्चा नारियल वाला उदाहरण स्मरणीय है जब तक नारियल कच्चा होता है उसमें रस भरा होता है तब तक उसका गूला छिलके के साथ एक रूप हो गया रहता है पर जब रस सूख जाता है तो उसका भेला नरेसी नरेली से स्वयं अलग हो जाता है तथा हिलाने पर गड़गड़ आवाज -गड़ करता है इसी प्रकार अभी हमारे भीतर वासना रस भरा हुआ है इसीलिए आत्मा देह मन रूपी छिलके के साथ एक रूप दिखाई देता है जब ज्ञान की आग में वासना रस औट कर सुख जाएगा तो आत्मा रूपी भेला इस देह मन रूपी नरेली से अलग हो जाएगा और अपनी प्रतीति करा देगा शंकराचार्य आत्मवान का अर्थ अप्रमत्त करते हैं जो देह और मन को ही आत्मा समझे बैठा है वह प्रमादी है इस प्रकार अर्जुन के मिस भगवान हम सबको उपदेश देते हैं कि वेद तीनों गुणों के व्यापार में ही संलग्न है अतः हम निस्त्रुण्य बने इसके लिए हमें द्वंदों के ऊपर उठना पड़ेगा और सत्वगुण में स्थित होना होगा इसे साधने के लिए योगक्षेम की चिंता भगवान पर छोड़ देनी होगी और आत्मा की प्रतीति के द्वारा आत्मबल को जगाना होगा शांति पाने का यही सच्चा उपाय है